ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की कारिका में बताया गया था कि परमेश्वर के द्वारा विराड के सामने जो अन्न उपस्थित किया गया उस अन्न ने अत्ता विराड़ का अभिप्राय जान करके विराड से दूर भागना प्रारंभ किया अन्न को दूर जाते हुए देख करके भोक्ता ने वन रूप व्यापार से पकड़ने का प्रयास किया अन्न के वाचक शब्द का उच्चारण करके प्रयत्न किया कि अन्न पकड़ में आ जाए पकड़ में अन्न नहीं आया और इस बात को वर्तमान व्यवहार से दृढ़ करते हुए तृतीय कंडिका के उत्तरार्ध में बताया गया कि यदि मूल पुरुष वदन रूप व्यापार मात्र से अन्न को पकड़ने में समर्थ होता तो आज हम भी अपने प्रिय भोज्य का नाम लेकर के ही तृप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता इसका अर्थ है कि मूल पुरुष में भी अन्न के नामोच्चारण मात्र से तृप्ति नहीं हुई यही उक्त युक्ति सर्वत्र अपनाई गई चौथी कंडिका से लेकर के नवम कंडिका तक के वाक्यों के द्वारा अलग अलग इंद्रियों के व्यापार से भागते हुए अन्न को पकड़ने का प्रयास मूल अत्ता कर रहा है लेकिन मूल उन अन्य अन्य इंद्रिय व्यापार से अन्न पकड़ में नहीं आ रहा है यह बात चौथी कंडिका से लेकर के नवम कंडिका तक के ग्रंथ से बताई गई है और दशम कंडिका में बताया जाएगा कि अपान वृत्तिमत प्राण ने प्राण से पकड़ने का प्रयास मूल अत्ता ने किया और उस अपान वृत्ति मत प्राण से वो पकड़ में आ गया अन्न उससे तृप्ति भी हुई इसलिए आज भी आपान वृत्तिमत प्राण व्यापार से ही हो जाती है तृप्ति ये बात बताई जाएगी दशम कंडिका में तो हम लोग इसलिए बीच में चौथी कंडिका से लेकर के नवम कंडिका तक अलग से कुछ व्याख्यान करने की भाषकर भगवान आवश्यकता नहीं समझते हैं इतना मात्र कह चुके हैं समानम उत्तरम तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य के अंत में समानम उत्तरम यानी उत्तर का, आ, कंडिकाओं का व्याख्यान तृतीय कंडिका के समान ही समझना मूल में हम लोग सप्तम कंडिका तक देख चुके हैं अष्टम कंडिका का उच्चारण किया जाए नक्नो मनसदन मनसा, मनसा, मनसा अगृष्य ध्यात्वा ध्यावान्नमतृत तो याने अन्न मूल और आजिक रक्षत के कर्ता के रूप में मूल अत्ता का अध्यय कर लेना उस मूल अत्ता ने जो प्रथम शरीरी है प्रथम है विराड उन्होंने मन से यानी व्यापार से तत तत् अन्न को अजग्रीक्षत यानी ग्रहण करने की इच्छा की विराड ने मनन रूप व्यापार से अन्न को ग्रहण करने की इच्छा की का अर्थ है जो अन्न खाने की इच्छा हुई उसका चिंतन किया और अभिप्राय रहा चिंतन करने का कि वह मेरे पकड़ में आ जाए उससे चिंतन उस अन्न के चिंतन मात्र से मुझे तृप्ति हो जाए अन्न पकड़ में आया का अर्थ है खा लिया और खाएंगे तो तृप्ति निश्चित होगी तो अन्न चिंतनीय अन्न के चिंतन मात्र से ही उस अन्न का जो भोग है वह मुझे मिल जाए मैं तृप्त हो जाऊं ऐसा ऐसा ऐसी इच्छा की लेकिन कहते हैं तन ना शक्नुत मनसा ग्रही स तो स याने वह विराड तत्ने सृष्ट अन्नम, अन्नम मनसा समर्थ नहीं हुआ न अशक्नोत यानी उतने मात्र से तृप्ति नहीं हुई स यद येनत मनसा प्रसिद्धअन्न का ह यानि प्रसिद्ध मनस मन से ग्रहण करने में समर्थ होते विराड तो ध्यात्वा ध्यावात तो अन्न का ध्यान करने मात्र से ही तृप्ति हो जाती अतृप्यत आज भी हम लोगों को केवल चिंतन मात्र से ही तृप्ति हो जाती भूख मिट जाती लेकिन ऐसा नहीं होता है इससे निश्चित होता है कि मूल पुरुष की भी भूख आद्य के चिंतन मात्र से नहीं मिटी है यही नवम कारिका में बताया जा रहा है आगे अन्य इंद्रिय व्यापार से भी अन्न का ग्रहण करने में मूल भोक्ता असमर्थ ही रहा नवम कारिका का उच्चारण कर स यद न कर्लस्त नोत सैनतना वी श्रिज्ञ, वी श्रिज्ञ अन्नम, अन्नम, अन्नम तोस उस मूल पुरुष ने तत सने अन्न को उपस्थ इंद्रिय के व्यापार से ग्रहण करने की इच्छा की लेकिन अन्न को उस के व्यापार से ग्रहण नहीं कर पाया मूल भोक्ता। वह मूल भोक्ता यदि उस व्यापार मात्र से अन्न का ग्रहण करने में समर्थ होता यही कहा जा रहा है कि यद यानी यदि ह यानी प्रसिद्ध स यानी मूल मूलभोक्ता ये निष्ठ अग्रहत तो उपस्थ इंद्रिय के व्यापार से ग्रहण करता यदि तो आज हम लोग भी ह यानी प्रसिद्ध अन्नम विसृज अतृपत तो विसर्जन मात्र से प्रसिद्ध अन्न के विसर्जन मात्र से ही तृप्ति प्राप्त कर लेते लेकिन तृप्ति नहीं होती है इसे निकलता है कि उपस्थ इंद्रिय के व्यापार मात्र से मूल पुरुष को भी तृप्ति नहीं हुई है ये नवम कारिका में कारिका तक तृतीय कारिका से लेकर के तद इंद्रिय के व्यापार से अन्न ग्रहण का बतया न संकल्प किया करके इच्छा की और उसमें वो समर्थ मूल पुरुष नहीं हुआ अब ये जो दशम कारिका है, दशम कंडिका उसका उच्चारण कर ले उसमें बताया जा रहा है कि अपान वृत्ति मत प्राण का ये भूख और प्यास धर्म है यही निर्धारण करना है इसी अभिप्राय से यहाँ पर वो बाकी बाकी इंद्रिय व्यापार से अन्न ग्रहण में असामर्थ्य दिखाया गया मूल पुरुष में जिस के व्यापार से अन्न ग्रहण होता है उसे कहा जाएगा मूल अत्ता का तो कारिका कंडिका का उच्चारण कर ले तदनाजिघक्षत तदवत शेषन वा ष यदायु तो सो यानि वो मूल अत्ता ने तद यानि अन्न को अपने न यानी अपान वृत्तिमत प्राण से ग्रहण करने की इच्छा की अपान वृत्तिमत प्राण कहा जाता है मुख छिद्र से शरीर के अंदर प्रविष्ट होने वाले प्राण को अपान वृत्तिमत प्राण कहा जाता है वो जो मुख छिद्र से शरीर में प्रविष्ट होने वाला वायु है उस वायु के व्यापार को यहाँ पर अपाना शब्द से लेना और उस अपान रूप वायु के वृत्ति से यानी व्यापार से ग्रहण करने की अन, अन्न को ग्रहण करने की इच्छा की और आगे कहते तद आवयत अन्न ग्रहण करने में आ, कर लिया उसने आवयत का अर्थ है ग्रहण कर, कर लिया यानी अन्नम तो उस मूल पुरुष ने अपन वृत्तिमत प्राण से अन्न का ग्रहण कर लिया यानी अन्न ग्रहण करने में वो समर्थ हो गए उससे भूख भी उपशांत हो गई जिस कारण से अपन वृत्तिमत प्राण से अन्न का ग्रहण करने में समर्थ हुआ मूल भोक्ता उस कारण से अन्न का अपान वृत्तिमत प्राण का एक नाम है उसे यहां पर बताया जा रहा है स येष अन्नस्य सह अन्नस्य से ग्रह में ग्रह शब्द में कर्तार्थ में अच प्रत्य हुआ पचादी पचादी अच्छा इसलिए ग्रह का अर्थ है गृहनाती ग्रह यानी ग्राहक और किसका ग्राहक अन्न का तो वह यह अन्न का ग्राहक है कौन तो कहते हैं यद वायु हू तो जो यद ये छांदस नपुंसक लिंग है वायु का विशेषण होने से यो होना चाहिए इसलिए यो वायु तो जो वायु है उसका अन्न ग्रह यह नाम है लोक में प्रसिद्ध शास्त्र में भी प्रसिद्ध कि अन्न ग्राहक प्राण है तो ये, यह वायु स ये सन्न से ग्रह ऐसा पूर्व के साथ अन्वय है और अन्नायुर्वा ये यद वायु तो कहते हैं ये अन्नायु वही तो वही अवधारणा अर्थ में है का अर्थ है यह वायु अन्न का अन्नायु है यह वायु अन्नायु है कौन वायु तो कर, यह अन्नायु है इतना मात्रा अर्थ निकलेगा येष वाय यानी यही अन्नायु है कहा वो कौन है ये शब्द से ग्राह्य तो यद वायु यानी यो वायु वायु शब्द से यहां पर लेना अपान वृत्तिमत वायु तो अपान वृत्तिमत जो वायु है वह अन्नायु है अन्नायु का मतलब अन्न जिसकी आयु है यानी स्थित जो स्थिति का हेतु है और आश्रय है स्थिति काल में उसे कहा जाता है अन्नायु इसलिए अन्य श्रुति कहती है अन्य प्राण प्रतिष्ठित ये प्राण जो है अन्न में प्रतिष्ठित है तो अन्नायु ये का अर्थ निकला यह प्राण शरी, शरीर में अन्नायु है का मतलब अन्नरूप आयु वाला है और आयु शब्द का अर्थ है बंधन बंधन का अर्थ होता है आश्रय एवं जीवित रहने का हेतु यह वायु है वायु से ही वायु अन्न है वायु के जीवन का हेतु ऐसा अर्थ ये अन्नायु में बहु भी समास है अन्नम आयु यो स अन्नायु कहलाएगा तो यह जो वायु है वह अन्नायु कहलाता है यानी बंधन कहलाता है अन्न बंधन कहते हैं अन्न में प्रतिष्ठित को और अन्न जीवन कहलाता है भाष्य में आएगा अन्नायु का अर्थ अन्नबंधन और अन्न जीवन है तो अन्न बंधन है अन्न जीवन है जो उसे कहा जाएगा अन्नायु अन्नबंधन में बंधन शब्द का अर्थ है आश्रय और जीवन शब्द का अर्थ है स्थिति का हेतु तो जो आश्रय भी है और स्थिति का हेतु भी है उसे कहा जाता है अन्नायु तो इस प्रकार यहा दशम का कंडिका में कहा गया कि आपान वृत्ति मत प्राण का ये अदन रूप व्यापार है प्राण उपाधिक आत्मा में अतित्व है स्वतः नहीं इसे बताने के लिए ही यह ग्रंथ प्रारंभ हुआ है यहां आकर के बताया गया कि अन्न का अत्ता प्राण है इसलिए प्राण उपाधिक आत्मा में अतृत्व प्रतीत होगा और प्राण रूप उपाधि से विविक्त आत्मा अत्ता है नहीं उसमें अतृत्वाभाव ही है दशम कारिका का भाष्य ये कंडिका का भाष्य है इसको देखिए ये जो हैं तत्न तचुषा तत्तेण तत्व तेन सा करण करपारेण अन्नम गृहत्म अशक्नुवन पश्चात यहाँ तक का तो ये पूर्व चौथी कंडिका से लेकर के नवम नवमकंडिका तक के ग्रंथ से जो बात बताई गई है उसका एक वाक्य में अर्थ कर दिया भाष्कर भगवान ने कि प्राणेण यानी घ्रान प्राणेण का अर्थ करते हैं टीकाकार मूल भाष्यस्त प्राणा का टीका में है कि घ्राणिप्रत अभिप्राण्य आग्राह्य और अभिप्राण्य मूल में है मूल कंडिका में चौथी कंडिका में है ना अग्रहत अभिप्राण्य है अन्नम अत्रपशत यहां पर अभिप्राण्य शब्द आया है उस अभिप्राण्य शब्द का अर्थ करना आग्राह्य क्योंकि वहां प्राण शब्द घ्र का वाचक है घान इंद्रिय का क्योंकि बाह्य इंद्रिय के व्यापार से ग्रहण करने में मूल पुरुष असमर्थ हुआ यह प्रकरण चल रहा है इसलिए प्राण शब्द से मुख्य प्राण न लेकर के घ्राण लेना और उस घ्राण का व्यापार है अभिप्राणन और अभिप्राणन का मतलब है आघ्रान आग्रानन का अर्थ तो सुंग करके मूल कारिका में अभिप्राण्य था उसका अर्थ कर दियाके बाद तत्चुषा तत् तत्वा तन मनसा तत्शिष्णेन यहां तक का अर्थ करते हैं कि तेन तेन करण व्यापारेण भाष्य में भाषकर भगवान ने यह अर्थ कर दिया तेन तेन करण व्यापारेण का अर्थ हुआ मूल में तृतीयांत इंद्रिय के वाचक शब्द है चक्षुषा और आपके स्रोत्रे त्वचा मनसा और शिष्णे ये जो तृतीयांत शब्द है इंद्रिय के वाचक उन इंद्रिय के वाचक शब्द से लक्षणा से उनका व्यापार लेना है जैसे प्राणेन का अर्थ लिया आघ्राने ग्राण घ इंद्रिय के आघ्रणन रूप व्यापार से ऐसे चक्षुषा इत्यादि से लेना उन, उन इंद्रियों के व्यापार को ये कहा कि तेन तेन करण व्यापारे क्या हुआ उन करण व्यापार से तो कहते अन्नम ग्रही अशक्नुवन तो अन्न का ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ शक्नुवन का तो अर्थ है समर्थ होता हुआ और अशक्नुवन का अर्थ है असमर्थ होता हुआ अशक्नुवन क्षेत्रीय प्रत्यंत है तो ओ मूल पुरुष का विशेषण बनेगा तो मूल पुरुष तत्त इंद्रिय व्यापार से अन्न ग्रहण करने में असमर्थ होता हुआ पश्चात सारे इंद्रियों के व्यापार से अन्न को ग्रहण करने में असमर्थ होने के बाद अन्न का ग्रहण करने में असमर्थ होने के बाद क्या हुआ तो कहते है अपने दशम कारिका में जो बताया गया था दशम कंडिका में कि अपान अजिघ्रीक्षत तद आवयत उसका अर्थ कर रहे हैं कि अपने वायुना मुख छिद्रेन तो अपने वायुना मुख छिद्रेन इसमें टीकाकार अन्वय बता रहे हैं कि मुख मुख छिद्रेन का अर्थ कर रहे हैं मुखांतर्गते न वायुना ऐसा टीका में लिखा है ना अपान इति प्रती के बाद में मुख छिद्रेन ये पद भाष्य में है उसका अर्थ कर दिया अंतर्गछता वायुना तो मुख छिद्र से अंदर शरीर के अंदर जाते हुए वायु के द्वारा ये अर्थ करना अपने वायुना यानि मुख छिद्रेन यहां तक के ग्रंथ का कि मुख छिद्र के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले वायु के द्वारा ये अपने न का अर्थ निकलेगा और तद अन्नम अजिघ्रीक्षत यानी अन्न का ग्रहण करने की इच्छा की मूल पुरुष ने और तद आवयत यानी उस अन्न का ग्रहण करने में वो समर्थ हो गए तद अवयत का अर्थ करते हैं तत यानी अन्नम एवं आवयत का अर्थ कर दिया एवं जग्राह जग्राह लिट लकार का रूप है ग्रह उपादान धातु का कि उपादान करने में यानी ग्रहण करने में समर्थ हो गए और जग्राह का पर्यावाचक बताया अशित लिया अपने अन्न का ग्रहण करने में यानी अपने अन्न को खाने में समर्थ हो गया खा लिया अन्न अपानवृत्ति से अब तेना स ये इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में अन्नातृत्व शसन वृत्तिमत प्राणस्य धर्मो न आत्म स्वतन सृष्ट पार इदीना उक्तसंदर्भ से प्रयोजन उपसंहर तेना इति कहते हैं कि अन्नातृत्व अपि स्वसन वृत्तिमत प्राणस्य धर्मो न आत्मन तो अन्नातव यह भी धर्म है किसका श्वसन वृत्तिमत प्राणस्य तो श्वसन वृत्ति है मुख छिद्र से शरीरांतर प्रवेश ये है श्वसन वृत्ति कहलाती है श्वास अंदर की वायु रेचक रेचन अंदर की वायु का मुख नासिका से बाहर निकलना और श्वास है अंदर जाना पूरक तो ये कहते हैं कि अतृत्व अपनी श्वसन वृत्तिमत प्राणस्य धर्म तो श्वसन वृत्ति वाला जो प्राण उसी का अत्रित्व धर्म है न आत्मन स्वत आत्... स्वतः आत्मा का नहीं है यानी निरूपाधिक आत्मा का नहीं है यदि आत्मा में प्रतीत होता है तो जैसे जल में औष्ण्य स्वतः नहीं है लेकिन जल उष्ण प्रतीत होता है तो औष्ण धर्मवान अग्नि के संपर्क से ऐसे ही जिसमें अतित्व है श्वसन वृत्तिमान प्राण में उसके संपर्क से उसके साथ तादात में होने से उसका अतृत्व धर्म आत्मा में आरोपित होता है और अपने आप को अत्ता समझना शुरू करता है अत्ता समझ लेता है इस अभिप्राय से कहा कि न स्वत आत्मन इत यानि इत्य अर्थ तद ये इस अर्थ को बताने के लिए ग्रंथ प्रारंभ हुआ कहा से तृतीय कारिका से तो तद एनत सृष्टम परांग इत्यादिना उक्त संदर्भस्य से प्रयोजनम ये हैं तृतीय कारिका से लेकर के दशम कारिका कंडिका तक के ग्रंथ का प्रयोजन फल उद्देश्य ये उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से ये ग्रंथ प्रारंभ हुआ था उसे कहते हैं उपसंग्रति जो प्रयोजन बताया गया था जिसके लिए ग्रंथ प्रारंभ हुआ था उस प्रयोजन का उपसार भर्षकर भगवान तेन स ये इत्यादि वाक्य से कर रहे हैं और मूल में है सो अन्नस्य ग्रह, इस वाक्य से उपसंहार यह मूल वाक्य वायु को अन्न ग्राहक बता रहा है ना अन्न ग्राहक यानी अन्न का अत्ता तो इस प्रकार अन्नातव मूल में दिखा करके मूल का कंडिका में प्राण में ही दिखाया गया उसका अर्थ वर्षकर भगवान कर रहे हैं तेना स येषो अपान वायु अन्न से ग्रहो अन्न ग्राहक एतत तो स ये शब्द का अर्थ कर दिया अपान वायु अन्न ग्रह का अर्थ कर दिया अन्न ग्राहक ये पचादी अच्छ प्रत्यंत है अच प्रत्यय करता अर्थ में है ग्रह शब्द में इसलिए अन्न ग्राहक ये अर्थ कर दिया कहा वो अन्न ग्राहक कौन है तो कहते हैं यद वायु यानी योर ये यो वायु भाष्य में है कि जो वो वायु है यानी अपान नामक वायु है वह अन्न ग्राहक है अपान वायु को अन्न कहा जाता है और ये जो वायु है इसको अन्नबंधनम भी कहा जाता है ये कहते हैं कि अन्नायूर वा येष यद आयु तो अन्नायु शब्द का अर्थ करते भाष्यम भाष्यकार भगवान कि अन्नबंधन ये अन्नायु का अर्थ कर दिया अन्नबंधन यानी अन्न में प्रतिष्ठित होने वाला और अन्न जीवन का अर्थ है अन्न में ही अन्न से ही जीवित रहने वाला इस ये शरीर भी अन्न है ना अन्न का कार्य होने से उसी में प्राण प्रतिष्ठित है इसलिए अन्न बंधन है और शरीर में प्रतिष्ठित रहता है अन्न से ही इसलिए उसे अन्न जीवन भी कहा जाता है तो अन्न आयु का ये अर्थ हुआ अन्न बंधन अन्न जीवन अन्न जीवनो स प्रसिद्ध यो वायु जो यह वायु है वह अन्नबंधन है थोड़ी टीका है टीका को देखिए कि येन अन्न अशित्वान, अन्नम अशित्वान तेन किशित स यशोपानयु इत्यादि में तेना ये तृतीयांत पद है ना ये कारण को बताता है तेन कारण तो कहा किस कारण से तो कहते ये न कारणे न अन्न अशितवान तो जिस कारण से मूल भोक्ता ने अपा ने अपान वायु से अन्न का ग्रहण कर लिया अन्न का अत्ता बना जिस मूल उस कारण से इसी कारण से इस वायु को अन्न कहा जाता है यह अर्थ निकला आगे है अन्नायु इस भाष्य की अवतरण टीका यो वायु अन्नायु यहां है ना अन्नायु इसकी इसकी अवतरण टीका को देखिए अपान वृत्ति प्राण प्राणस्य अन्न ग्राहक प्रसिद्धिया दृढ़ी करतुम अन्नायु इति व्याचे अन्नायु इति अपान वृत्ति वाला प्राण ही अन्न का ग्राहक है इसे लोक प्रसिद्धि से दृढ़ करने के लिए लोक प्रसिद्धि तथा शास्त्र प्रसिद्धि से दृढ़ करने के लिए अन्नायु इत्यादि मूल में वाक्य है और उस वाक्य का व्याख्यान भाषकर भगवान कर रहे हैं अन्नायुर्ष यद वायु ये इस वाक्य का व्याख्यान अन्नायु इत्यादि से तो भाष्य में है बन... अन्न बंधन टीकाकार कहते हैं कि एक दूसरी श्रुति प्रमाण के रूप में बता रहे हैं अन्नबंधन अपानुत्ति प्राण में दिखाने के लिए कि अन्नम दाम इत्यादि श्रुत्यंतरे ये टीका है तो बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया कि अन्न दाम है दाम का मतलब दाम शब्द किस अर्थ में आता है मूल्य अर्थ में कीमत है हाँ? क्या दाम है इसका तो फिर दाम शब्द की अर्थ में आता है दामोदर यहां पर दाम शब्द की अर्थ में है हाँ? अल्प रस्सी दामोदर कहा जाता है भगवान कृष्ण को वो बांधा था ना ऐसे यहां पेड़ से दामोदर तब से नाम पड़ा दामोदर तो दाम शब्द का अर्थ है बंधन रस बंधन का साधन रस्सी तो अन्नम दाम अन्न ये प्राण का दाम है का मतलब बंधन का साधन है जैसे खंबे से भगवान कृष्ण को माँ यशोदा ने रस्सी से बांध दिया लेकिन वो बांधने में समर्थ नहीं हुई जितनी घर में रस्सियां थी सब एक से एक बांध करके थोड़ी कम ही पड़ रही थी क्योंकि वो नित्य मुक्त है ना यदि बंधन में आते हैं तो नित्य मुक्तता बाधित हो जाती ना उन्होंने उस लीला से बताया कि मैं नित्य मुक्त हूं भगवान को कोई बांध नहीं सकता और फिर भगवान तो लीला के लिए अपनी मां को व्याकुल देख करके फिर बंधन में आ गए उन्होंने अपने संकल्प से ही शरीर को छोटा कर दिया माने दिया तब से दामोदर नाम हुआ नहीं तो वो बंधन में नहीं आते नित्य मुक्त है उपाधि बंधन में आ गई तो अन्नम दाम तो दाम का अर्थ है बंधन इस श्रुति में तो प्राणस्य अन्नायुष्ट्वम प्रसिद्धम तो बृहदारण्यक श्रुति में अन्नम दाम बता करके प्राण में अन्नायुष्ट प्रसिद्ध है ये बताया शास्त्र प्रसिद्धि बताई इसलिए यहां पर भी कहा कि यो वायु यो ये वायु स अन्नायु ऐसा अनुय करना मूल में तो अन्नायु का अर्थ हुआ अन्न बंधन उसका भी अर्थ हुआ अन्न जीवन वो अन्न जीवन है मतलब तो अन्न से ही शरीर में प्रतिष्ठित रहता है अन्न जीवनो वे प्रसिद्धम स ये यो वायु इस प्रकार ये जो दशम कारि है दशम कंडिका इसका विचार भाष्य में संपन्न हुआ अब एक प्रकाश से एक अवंतर प्रकरण भी पूरा हुआ ये दिखाना था कि आत्मा में स्वत अतित्व नहीं है अपान वृत्तिमान प्राण का अतृत्व धर्म है और उस अतित्व धर्म वाले प्राण उपाधिक आत्मा में उपाधि के कारण आरोपित होता है स्वतः वह अत्ता नहीं है यह बताने के लिए आठ कारिकाएं थी उन आठ आठकारिकाओं का तात्पर्य निकल आया एक प्रकरण पूरा हुआ अब सईक्षत कथनुदम मद्रितेशात जो औपाधिक रूप से भोक्ता बना हुआ जीव है परमेश्वर ही भोगायतन शरीर भोगोपकरण इंद्रिया और इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता और ये जो भोग्य अन्न भोक्ता प्राण इन सब की उपाधि इन सबको अपनी उपाधि के रूप में ग्रहण करता है अविद्यक तादात्म्य कर लेता है इसमें तो परमात्मा ही जीव रूप से भाजता है और जब इन उपाधि मात्र से विवेक कर लेता है स्वयं का तो वही परमात्मा है उपाधि से तादात्म परमात्मा जीव और उपाधि से विविध तो जीव परमात्मा है ये आगे बताया जा रहा है जीव को तो इसके लिए टीकाकार लिखते हैं स एवं इत्यादि भाष्य है कारिका का कंडिका का अवतरण भाष्य इसकी शरीरे हैूताना भोगातन शरीरे करण अधिष्ठात्रित्वेन च कधिष्ठातृत्व स्थिता भोगे प्रेरक तया आ, भोगे प्रेरक या, प्रेरक या शब्दादि विषय ग्रहण लक्षणस्य भोगस्य तत्प्रयुक्त करनिष्ठ से अन्नपान ग्रहण लक्षणस्य च भोगस्य आत्मनः आत्मन संसारी सृष्टिधी संसारिण भोक्ता स्रष्टुश दर्शय स ईक्षत वाक्यम तद्याचे वाक्यम में अनुस्वार होना चाहिए इति वाक्यम यह अनुस्वार नहीं है नहीं पुस्तक में तो तद वाक्यम क्या नाम ये इति वाक्यम और तद व्याच अलग है यह वाक्य इस इसके लिए है और उस वाक्य की व्याख्या स एवं इत्यादि से भाषकर भगवान कर रहे हैं तो जितने श्रेष्ठंत पद है ना यहां पर शुरू से भोगाधिकरण भूता इसका अन्वय है सृष्टिम अभिधाय के साथ भोगाधिकरण भूता नाम सृष्टिम अभिधाय भोगाधिकरण भूता नाम ये लोका नाम का विशेषण होने से भोगधिकरण भूता नाम लोकानाम सृष्टिम अभिधाय के साथ अन्वय करना अभिधायक अर्थ है उक्तवा ऐसे भोगायतन से समष्टिवेष्टि शरीर से सृष्टिम अभिधाय तो जितने भी षष्ट पद हैं कई एक है ना उन पदों का अन्वय सृष्टिम अभिधाय के साथ करना कितने हैं षष्टअ्यंत पद इसको गिन करके आ जाना कल तो फिर कल इसका विचार करते हैं हम लोग ओम शो मित्र सं वरुण शनो भवत्वर्यमा शनिंद्रो बृहस्पति शो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, तुमे वा तोमे प्रत्यक्ष ब्रह्म